भागवत महापुराण द्वादश द्वादस्कंध अथ षोध्याय परीक्षित की परम गति जन्मे सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद शूतुवाच एक निशम्य मृणावीत परीक्षित व्यासात्मजन निखिलात्म दशा शेन तत्दमूलमुपृत न तेन मृध्या बद्धांजलि विष्णुरात श्री सूद जी कहते हैं सौन का ऋषियों व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समि रखते हैं भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे राजोस्मे हनुगृहितमे भवता करुणात्मना श्रावितो यमे साक्षाद अनादि निधनो हरि राजा परीक्षित ने कहा भगवन आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ नात्यदुत महमे महताम अच्तात्मना अज्ञेशुताप तप्तेषु भूतेशु यद संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य है और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावा नल से दग्ध हो रहे हैं उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है पुराण ताम ओसम भवतो वयम यश्याम खलुत्तम श्लोको भगवान अनुवर्णते मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखार बिंद से इस श्रीमदभागवत महापुराण का श्रवण किया इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्मा राम पुरुष रमते रहते हैं भगवत तक्ष का मृत्युभ्यो न्यम प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शित भगवान आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है मैं अभय हो गया हूँ अनुजानी मह्मण वाचम झक्षा थजे मुक्त काम आश्रम चेत प्रवेशम्य ब्रह्मन अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दू अज्ञानमचार निस्तम में विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेम परम भगवत पदम आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है सुतुवाच इतुक्त भगवान भादरायण ही जगा भिक्षुभि साक नरदेवे न पूजिता सूत कहते हैं सोनका ऋषियों राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत्यागी महात्माओं भिक्षुकों भिक्षुओं साथ वहां से चले गए परिच्छेद पे राज आत्मन्यात्मान समाधा परम दध्य होपन्दा सूर्य था तरह राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान भग्न हो गए उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूठ हो प्राकुल बर्षासीनो गंगाकूला उदंगमुख ब्रह्मभूतो महायोगी निसंघ छिन्न उन्होंने गंगा जी के पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए तप छक प्रहितो विप्राह क्रुद्धे क्रुद्धेनाम श्यप सोनका धीसियों ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को दसने के लिए उनके पास चला रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा तम तर्पय्वा द्रमण निवर्त विषहारिण रिजरोपा प्रतिक्षन्न कामूपो दसन्पम कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे तक्षक ने बहुत साधन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया ब्रह्म भूत राजे देहो घी गरलाम बभूवा भस्म सा पश्यतादेही राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया हाहाकारो महाना भूखे दीक्षु सर्वतः विस्मिता या भवन सर्वे देवासुर पृथ्वी आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी देवता असुर मनुष्य आदि सबके सब, सब परीक्षित की यह परम गति देखकर कर विस्मित हो गए देव यो ने दुर्गंधर्वाप सरसो जगुहो वृशोहो पुष्पवरषाड़ी विविधा साधुवाद देवताओं की धुंदुभियाँ अपने आप बज उठीं, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे जन्मेजया स्वितरम श्रुवा तक्षक भक्षितम यथाजुभाव संक्रुद्धो नागान सत्रे सहद्विजय जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ अब वह ब्राह्मणों के साथ विधिपूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा सर्प सत्रिद्धाग्नौ दशिमानान मखोरगान दृष्टेन्द्र भय संविघ्न तक्षक शरण जज तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया अपस्यन तत्र राजा अपश्यं तक्षकारीजान उच तक्षक दह्ये तो रगा बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है तम गोपायती राजेन्द्र शक्र शरणमागत तेन संसंभित सर्प तस्मा नागानो पत ब्राह्मणों ने कहा राजेंद्र तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है पारिक्षित श्रुता प्रावजा उदार को विप्रा नागनों की मिति पातते परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतविजों से कहा कि ब्राह्मणों आप लोग इंद्र के तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते तत्वाजोर मोर विप्राहन्द्रम तक्षक मके तक्षका सुप तस्वेह सहेन्द्रेण जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया उन्होंने कहा रे तक्षक तुम मरुद्गण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़ यते ब्रह्मोदिताक्षेपय स्थान प्रचालिता बभूव संभ्रान तक्षक जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए विमान पर बैठे हुए तब तक, इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा तम पतन तम विमारे न सह विलोक्या बृहस्पति अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा नई सत्वया मनुष्येन्द्र वधरमर्हती सरपराट अलेना पीतम अमृतम अथवा अजरामर नरेन्द्र सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है यह अमृत पी चुका है इसलिए यह अजर और अमर है जीवित मरणम जंतोर्गति स्वये न कर्मणा राजन नान्यस्य प्रधाता सुख दुखयो राजन जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता सर्प चौराग्न विद्युभ्य क्षुद्रभ्याद्यादि पंचत्व वृक्षत चंतुर्भ आरब्ध कर्म तथ जन्मे जाए यह तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर आग बिजली आदि से तथा भूख प्यास रोग और आदि निमित्तों से होती है परंतु यह तो कहने की बात है वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं तस्मा सत्र मिदम राजन संस्थाभिचारिकम सर्पा अनागतो दग्धा निर्दिष्टमुंजतें राजन तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं सूतवाच इतुक्त सतते महर्षि महज सर्पसत्राद परत पूजे कहते हैं सोनका श्री महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजा ने कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है उन्होंने सर्पसत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधिपूर्वक पूजा की सैसा विष्णु और महामाया बाधिया लक्षणा के मोह्यंतवात्म भूता भूते सुगुण मृत्यु ऋषिगण जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया राजा को शाप हुआ मृत्यु हुई फिर जन्मेजय को क्रोध आया सर्प मारे गए यह वही भगवान विष्णु की महामाया है या अनिर्वचनी है इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुणवृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसकी निवृत्ति नहीं कर सकते नंभित भया विराज था मायात्मवादात्मवाद भी नद विवादो विविधस्तदाश्रयो मनस््य संकल्प विकल्प वृत्ति यत विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है इसीलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो यह दम्भी है कपटी है इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरन होता है वही माया है जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष हैं केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है ना न सिद सि भयो परह पर शेजस् जीवस्तभिरेन्वतस्तम तदेतदुत्त बाध्य बाधक निषिध्य चोर्मी नरमेत स्वयं कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव यह सब जिसमें नहीं है वह आत्म स्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी के विरोधी ही है जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है परम पदम वैष्ठम महानं तैत ने त्यदित शिक्षव प्रसिद्ध दौरात्मा मनन्यासौहृदोपगोहियाम समाहत जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही वही विष्णु भगवान का परम पद है यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक से स्वीकार करती हैं अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतकरण की अशुद्धियों को अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं तेत गे विष्णोर्यत परम पदम अहम ममेतौर्जन्यम ना ये विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है यही उनका परम पद है इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतकरण में शरीर के प्रति अहमभाव नहीं है और न तो इसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दु, दुर्जनता है अतिवादांतिक्षेत नवमंडित कंचन न चे मम देहमाश्रित्य वैरम कुत के सौनगी जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे नवो भगवते तस्महे कृष्णायाकुंठ मेधसे युवह ध्याना संहिताम मध्यगा भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने भागवत महापुराण का अध्ययन किया है मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ सौनक उच पैहलादिर्व्या वेदाचार्य महात्म वेदाश्च कति व्यस्ता ए तत्सौे न सोनग ने पूछा साधमढ़ी सूतजी वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए सूतवाच समातात्मनो ब्रह्मण ब्रम्हण परमेशन विद्या का साद भुन्ना सूद ने कहा ब्राह्मण जिस समय परमेश्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र हुए उस समय उनके हृदय हृदयाकार से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ जब जीव अपनी मनोवृत्ति को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है यदुपासना ब्रह्मण योगिनो मलमात्मन दव्या क्रिया कारका धुत्वा ध्यात पुनर्भव सौनगी बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतग्रहण के द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म और कारक अधिद रूप मल को नष्ट करके वह परम गप्ति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है तथोभोत्रीवृदारो यो व्यक्त प्रभु स्वराट यत्लिंगम भगवतो ब्रह्मण परमात्मनः उसी अनाहत नाश से अकार उ कार और म कार रूप तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है शुणोती या इवं स्फोटम सुप्तस्त्रोत्रोच्य न यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः जब श्रवणेन्द्र की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्पोट तत्व को जो सुनता है और सुसुप्त एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है स्वधामो ब्रह्मण साक्षा वाचक परमात्मन सर्व मंत्रोपनिष वेद वेदबीज सनातनम ओंकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का समान सनातन बीज है तस्त्रो वर्ण अकाराद्या भगर्द्व धार्ते ये भावा गुणनामावृद्ध सौनगी ओंकार के तीन वर्ण हैं आ ओ और मा ये ही तीनों वर्ण सत्व सत्वरज तम इन तीन गुणों ऋक् शाम इन तीन नामों भू भु भूव स्वह इन तीन अर्थों जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति इन तीन वृत्तियों के रूप में तीन तीन संख्या वाले भावों को धारण करते हैं तथोक्षर सम् न्यम आश्री यद भगवानज अंत्योस्म स्वर स्पर्श आदि दीर्घादिल इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ या शा, शा, सा, हा। स्वर आ से ओ तक स्पर्श क से म तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समामनाएँ अर्थात वर्णमाला की रचना की तेनासौ चुेदी वदनिभु सव्यान सोकाराश्चातुर्वक्षाया पुत्रनद्या ब्रह्मषिन्ब्रह्मको विदान ते तो धर्मोपदेष्टार स्वुत्रेभ्य सदिशन उसी वर्णमारा द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता अध्वर्यो उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और ब्राहतियों के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरिची आदि को वेदाध्यन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया ते परम्परया प्राप्ता त्यव्रत चतुर्युगे स्व्यस्ता द्वापर आदो महर्षि भी तदनंतर उन्ही लोगों के नैश्चिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया क्षीणायुष क्षीण तत्वान्न दुर्मेधान वृक्ष वे कालतः वेदा ब्रह्म्यस्तन हृदय स्थातु जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए तस्मिन् नप्यंतरे ब्रह्मन् भगवान लोक भाव ब्रह्मे साध्य लोकपालय जाचुतो धर्मगुप्त पराशरा सत्यवत्यम शांस कलया विभु अवतीर्णो महाभाग वेदम चक्रे चतुर्विधम सौनग्री इस वैवस्वत मनमंत्र में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना थे अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कलास्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है परम भाग्यवान्न शौनज्ञ उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के चार विभाग किए हैं ऋग्यजुर् ऋग्वद अथर्वयजुष नाम राशीन उधत वर्गस चक्रे संहिताचक्रे मंथर्मिगणा इवसा स चतर शिष्यान उपाहूय महामति ए एक काम सहिताम ब्रह्मंड कई कसमय दद जैसे मणियों के समूह से विभिन्न जाति की मणियां छट छाँट कर अलग अलग कर दी जाती है वैसे ही महामती भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग यजु शाम और अथर्व ये चार संहिताएं बनाई और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक-एक संहिता की शिक्षा दी पैलाय सहिताध्या बहवृचाख्याच वैसाइन संय निगदाख्यम जजुर्गणम सामनाम धयमीन प्राह तथा छंदोक संहिताम अथर्मांगी रिम स्वशिष्याय सुमंत उन्होंने बहवृच नाम की पहली ऋखसंहिता पैल को निगत नाम की दूसरी जजु संहिता वैशंपायन को साम श्रुतियों की छंदोग छंदोगिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वागिर संहिता का अध्ययन कराया पहला स्वहिता मूचय इंद्र प्रमित मृदे भास्कलाय चोप्याह शिष्येभ्य संहिता स्व चतुर्धाभ्यस्तबोधा याज्ञवल्काय भार्गव पराशरायाग्निमितें मित्रे इंद्र प्रमीतिरात्मान अद्याप्य संहितांडुकेयमृतिम कवि तिष्योदेव मित्रौरभ्य ऊचिवान् सौनजी पैल मुनि ने अपनी संहिता के दो विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र इंद्रप्रमिति को और दूसरे का वास्कल को कराया बास्कल ने भी अपनी शाखा के चार विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध याज्ञवल्क पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुके ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया मांडुके के शिष्य थे देवमित्र उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया साकल्यस्तः स्वाम तो पंचधाभ्यस्त संयिताम वास्मुशालीय गोखल्य शिशिरेस्वधात मांडुके के पुत्र का नाम था साकल्य उन्होंने अपनी संहिता के पांच विभाग करके उन्हें वास्म मुद्दल शालीय गोखल्य और शिष्य नामक शिष्यों को पढ़ाया जातुकर्ण्य तत्शिष्य संरुक्ताम ससंहिताम बलाक पैज वैताल मिर्जे भ्योद मुनि के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि उन्होंने अपनी संहिता के तीन विभाग करके संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक पैज बैताल और विरज को पढ़ाया बास्कली प्रतिशाखाभ्योम बालाखिल्याख्य संहिता चक्रे बालाय निर्भज्यम कासारस्वता दधोम भास्कल के पुत्र बास्कली ने सब शाखाओं से एक बाखिल्यनाम की शाखा रची उसे बालायनी भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया बहुचा संहिता शेतायिर्ब्रमता कृत्य तछंद पाप ही प्रमुचते इन ब्रह्मषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बहुरिच शाखाओं को धारण किया जो मनुष्य वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है वै सम्पा शिष्या वै चर्काधर्य वो भवन ये क्षपणम स्वगुर सौनज्ञ व सम्पायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रम्हत्याजनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया इसीलिए इनका नाम चरकाधर्यु पड़ा याज्ञवल कस्य आहा होम भगवन् कियतम चलते नम साराणाम तर सेहम सोदरम वैसंपा के एक शिष्य याज्ञवल्क मुनि भी थे उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा अहो भगवान ये चरकाधर्यो ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं इनके व्रतपालन से लाभ ही कितना है मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा इतक्तौ तो गुरप्यालम तयाम विप्राव मदथितम तजाश्विति याज्ञवल्क मुनि की यह बात सुनकर वैश्वायण मुनि को क्रोध आ गया उन्होंने कहा बस बस चुप रहो तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है देखो अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ जी देवरात सुत सोपे छर्जि झुष्षा गणम तथोगतोथ मुयोधुतुस्तान यजुर्गणान यजुनसी तिरा भू ताम तल्लोलोपतया दुदूम तैतरी याजुशाखा आसन फेसलाज्ञवल्क जी देवराज के पुत्र थे उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और इस संहिता को चुग लिया इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्रीय के नाम से प्रसिद्ध हुई छन्दा गेशन गुर अब याज्ञवल्क ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी ना हो इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे याज्ञवल्क आच ओं नमो भगवते आदिताया किल जगता आत्मस्वेण कालस्वेण चुर्विधूत ब्रह्मादिस्तंभपर्यताहृदेशु बी चाकाश योपाधीना व्यवधयम भवादेक क्षणवनिवेशयोपचित संवत्सरग ए ना पदानम विसर्गा लोक यात्राम मनोहर ते जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर जितने भी जराजुज अंडज स्वेदज और उद्भिज चार प्रकार के प्राणी हैं उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं आप ही क्षण लव निमेश आदि अवजवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते हैं यदो हवा विभुधर सभम सवि तरम दस्तपत्यानुषम नम महरा हराम नाय विधनोपतिष्ठ मान अखिल दुरी त्रज नबी जाव भर जन भगवत समीमहि तपन मंडलम प्रभो आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं सूर्यदेव आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं इसलिए हम आपके स्टेजों में मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं या इह वाह वाहिर चरम निखाम निखराणाम निज निकेतनाम इंद्रिया सुरगणानात्मन स्वयं आत्मातर्यामी प्रचोदयति आप सबके आत्मा और अंतर्यामी है जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं आप ही उनके सचेतन मन इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं फुटनोट सड़सठ अड़सठ उनहत्तर इन तीनों वाक्यों द्वारा क्रमशः गायत्री मंत्र के तत्स्यतुर्भरेण्यम भर्गोदेवश्य धीमही और धियो जो न प्रचोदया इन तीन चरणों की व्याख्या करते हुए भगवान सूर्य की स्तुति की गई है या एवं एवं लोकमतीकाल जग्रहगित मृतक इविचेतनमोक्या परुकोत्थ्या हर हरुशव श्रेयसी सधर्माख्या प्रवर्त्यवनीपतीवा साधुना भयमोदेरिय नटती यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पढ़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है आप परम करुणा स्वरूप हैं इसलिए कृपा करके अपने दृष्टिमात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगा कर आत्माभिमुख करते हैं जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में वितरण करता है वैसे ही आप चोर झार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं परित आशा पालई त्र त्र कमल कोशांपहृतारण चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं अथह भगवत स्तव चरण नलिन युगलम त्रिभुवन गुरुभि वंदितम अहमया तयामयम जुकाम जुहु काम उपसम सरा मिति भगवान आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु गुरुसरित महानुभावों से भी वंदित है मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे झजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो सुतवाचम एवं सुत भगवान वाज रूप धरो हरिन यजुन से या त्याम मुनियह दात कहते हैं सोनका दृश्यों जब याज्ञबल्क मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे यजुर्वीर करोश्शाखा दस पंचाशतर्विभूम जागृहुवाज संस्ताह का इसके बाद याज्ञ मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी पंद्रह शाखाओं की रचना की वही वाजसे वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है उन्हें कण्व माध्यन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया जय मृय सामग्यासी सुमंतुस्तने हो मुहि सुनवाम स्तूम तसुतस्ताभ्याम ऐके एक संहिताम यह बात मैंने पहले ही कह चुका है कि महर्षि कृष्ण दे ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई सुकर्मा चापी तत्शिष्य साम वेद तरो महान सहस्र संहिता भेदम चक्रे साम नाम तत्द जमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा वह एक महान पुरुष था जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की एक हजार संहिताएँ बना दी हिरण्य कौशल्य पौष्यंजीच सुकर्मण शिष्य जृहत्य आवंतो ब्रह्मवितम सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ पौष्यजी और ब्रह्मविताओं में श्रेष्ठ आवंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया उदित शामग शिष्या आसन पंच शतायी पौचंज्यावंत्य योच्चापीता प्राच्या प्रचक्षते पौचंज्य और आवंत्यक के पाँच सौ शिष्य थे वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदित्य सामवेदी कहलाते थे उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया लौंगा खिमांगल कुल्य कुशीध कु पौस्याजी शिष्या जागृह सहिता से शतम शत के और भी शिष्य थे लौंगाक्षी मांगल कुल्य कुशीद और कुक्षि इसमें से प्रत्येक ने सौ सौ संहिताओं का अध्ययन किया कृतौ हिण्यनाभ से चतुर्वशति संहिता शिष्यऊच स्वशिष्येभ्य शेषा आवंत आत्मवान हिण्यनाभ का शिष्य था कृत उसने अपने शिष्यों को २४ संहिताएँ पढ़ाई शेष संहिताएँ परम से यमी आवंत ने अपने शिष्यों को दी इस प्रकार साम का विस्तार हुआ इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायां द्वादश स्कंधे वेद शाखा प्रणयम नाम षष्ठोध्याय